आध्यात्मरामण पंचम सर्ग कदाचिमुनिवेशेण गौतमे निर्गते गृहा वरिता मुनिप्य दृष्ट या तरूपेण मुनि परम को प्रपक्षक दुष्टात्मन मम रूप धरो धमह एक दिन मुनिभर गौतम के बाहर चले जाने पर वह गौतम के रूप से अहल्या के साथ रमण कर जल्दी से वहां से चलता बना इसी समय मुनि भी वहां लौट आए उसे अपना रूप धारण कर वहां से जाते देख गौतम मुनि ने अत्यंत कुपित होकर पूछा रे दुष्टात्मन रे अधम मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है सत्यम रोहिन चेत भस्म कर संशय सो राजोह पा काम कि सच सच बता नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा इसमें संदेह न करना तब वह बोला भगवान मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ मेरी रक्षा कीजिए कीजिएुगुपित कर्म मया मयाकुस्थित गौतम क्रोधताम रा शाप दिवाधिपम मुझ पापात्मा ने बड़ा घृणित कार्य किया है तब गौतम ने क्रोध से आंखें लाल कर देवराज को श्राप दिया योनल पट दुष्टात्मन भगवान प्रविश्य सहस्रभगवान्व शराज प्रवेश स्वाश्रम दुत दृष्टीपाजलि गौतमोंब्रवी दुष्टे ठुत्ते शिलायाश्रे मम हे दुष्प्रात्मन तू योनपट है इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए इस प्रकार देवराज को श्राप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहल्या भय से काँपती हुई हाथ जोड़े तो खड़ी है उसे देखकर गौतम ने कहा हे दुष्टे तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर निराहारा दिवारात्र तप परम आस्थिता आतपानील वर्षादी सहिष्णु परमेश्वर ध्यां रामकाग्र मन सा नानाजंतुविनोम आश्रमो मे भविष्यति यहाँ तू निराहार रहकर धूप वायु और वर्षा आदि को सहन करती हुई दिन रात तपस्या कर और एकाग्र चित्र से हृदय में विराजमान परमात्मा राम का ध्यान कर अब से यह मेरा आश्रम विविध प्रकार के जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा